शांति ओम हम वेद विज्ञान शीर्षक में वेद मंत्रों पर विचार कर रहे हैं वेद को जो मानने वाले लोग हैं उनको वैदिक धर्मी कहते हैं जो वेद को मानते हैं उनका धर्म वेद से उत्पन्न है वेद ने जो बताया है वो है तो हम इन मंत्रों में देख रहे हैं कि वो कौन सी बात है जो वेद के माध्यम से मनुष्य के करने के योग्य है उस विचार को करते हुए हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त पर विचार कर रहे हैं और हमारे विचार का बिंदु है अंतिम सूक्त का जो तीसरा मंत्र है समानो मंत्रह समिति ही समानी समानम मनः सह समानम मंत्रम अभिमंत्र समानेन वो हविषा जुहोनी हम चर्चा कर रहे थे समानम मंत्रम अभिमंत्र अर्थात परमेश्वर जो बुद्धि ज्ञान कर्म का अवकाश या शक्ति या सामर्थ्य देता है वो समान देता है सबको उसकी समान सुखों की वर्षा करता है अंतर केवल इतना है कि हम अपनी अपनी योग्यता और अयोग्यता के कारण कम या अधिक पाते हैं इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद इस वाक्य का अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद ने लिखा है कि परमेश्वर सबको समान रूप से आज्ञा देता है और सबको आशीर्वाद देता है अर्थात तो उसकी आज्ञा भी सबके लिए समान है और उसका आशीर्वाद भी सबके लिए समान है समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव। ये मंत्र आज्ञा का देने वाला भी है और ये मंत्र आशीर्वाद का भी देने वाला है वैसे तो ये दोनों शब्द बहुत प्रचलित और बहुत सामान्य हैं किंतु यदि इन पर विचार किया जाए तो इसकी गहराई में भी बड़ा आनंद है कुछ बहुत सुंदर बातें हमको विचार करने को मिलती हैं जब हम किसी को कोई बात कहते हैं तो कहने के कई तरीके हो सकते हैं और वो कहने का जो प्रकार है कहने की जो विधा है वो हमारी और श्रोता की परिस्थिति के बताने वाली होती है जो अधिकारी होता है चाहे वो राजा हो चाहे न्यायाधीश हो चाहे प्रशासन का करने वाला हो तो वो आदेश देता और जो भी आदेश दिया जाता है उसका पालन अनिवार्य होता है उसका एक ही नियम है पालन करने पर आपको दंड न दिया जाए पुरस्कार दिया जाए सुखरूप फल दिया जाए और उसको न मानने पर गलत करने पर दंडित किया जाए आपको हानि लगे दुख लगे ऐसा काम किया जाए तो आप उसको आज्ञा कहते हैं हम इन चीज़ों को जो सुनते हैं सुनी हुई चीज़ कभी आज्ञा होती है सुनी हुई चीज़ कभी उपदेश या प्रवचन होता है सुनी हुई चीज़ परामर्श होता है सुनी हुई चीज निवेदन प्रार्थना हो सकती है बात तो कहने सुनने वाले के बीच में हो रही है लेकिन उसकी परिस्थिति अलग अलग है जब कोई अधिकारी है हमारा स्वामी है वो जब कोई बात कहता है तो वो आदेश होता है उसके द्वारा निर्देश किया जाता है लेकिन जो हमारे मित्र होते हैं साथी होते हैं सहकर्मी होते हैं वो जब कोई बात कहते हैं तो वो परामर्श होता है सलाह होती है बात वही हो सकती है जो आदेश में हो इसलिए आदेश देने वाले की परिस्थिति अलग है और परामर्श देने वाले की परिस्थिति अलग है वही बात कोई निवेदन के रूप में कह सकता है प्रार्थना के रूप में कह सकता है उस समय उसकी परिस्थिति अलग होती है वो अपने से ऊंचे से बात कर रहा होता है अधिकारी से बात कर रहा होता है वो सेवक होता है वो दास होता है वो शिष्य होता है वो भक्त होता है ये जो परिस्थिति है इसमें ईश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है तो हम देखते हैं कि ईश्वर के तो हमने सारे ही नाम ले डाले हैं हम उसे कहते हैं तमे माता च पिता तमेव बंधुश्चाव्रविणम तमेवे सर्व मम देव, देव। उसे कोई व्यक्ति माता कह के संबोधन कर रहा है उसको कोई पिता कह के संबोधित कर रहा है कोई आचार्य कहके संबोधित कर रहा है कोई राजा कहके संबोधित कर रहा है कोई गुरु कह के संबोधित कर रहा है कोई वस्तु के रूप में भी उसे संबोधित कर रहा है सब कुछ के रूप में उसे संबोधित किया जा सकता है तो इसलिए वो ये कह रहा है कि वो परमेश्वर मुझे जो दे रहा है वो और सभी रूपों में देगा यदि मैं सब रूपों में उसकी स्तुति कर रहा हूँ सब रूप में उसे देख रहा हूं तो जिस भी रूप में मैं उसे देख रहा हूं उस रूप में वो मुझे देता हुआ मेरा अच्छा करता हुआ मुझे सुख दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऋषि कहते हैं कि वो सबको समान रूप से आज्ञा देता है और समान रूप से उसका सबको आशीर्वाद मिलता तो आज्ञा आदेश हो गया अनिवार्य हो गया मानना है यदि स्वीकार किया तो अच्छा है नहीं किया तो दंड है उसके बाद प्रवचन और उपदेश है ये विद्वान लोग बताते हैं कि ऐसा करना करने से ऐसा होता है ऐसा करने से ऐसा होता है धर्म का पालन से सुख मिलता है अधर्म के पालन से दुख मिलता है ज्ञान से मोक्ष होता है अज्ञान से संसार के गर्त में पड़ना पड़ता है दुखों के अंदर पड़ जा पढ़ना होता है तो इसमें एक तटस्थ भाव होता है इसमें कोई विश्रोता विशेष नहीं होता है कोई भक्त विशेष नहीं होता है ये बात किसी व्यक्ति को स्थान को समूह को निर्देशित करके नहीं कही गई होती है ये चीज सबके सामने समान रूप से उपस्थित है स्वीकार करना न करना उसकी इच्छा है याद रखना न रखना उसकी मर्जी है इसके इसके करने से कोई सुखी या दुखी होता है उससे वक्ता का कोई संबंध नहीं होता लेकिन वो एक अच्छी बात को सामने प्रस्तुत कर रहा है प्रवचन के रूप में उपदेश के रूप में और जो उसको मान लेता है देख पालन कर लेता है जान जाता है उससे तो लाभ हो जाता है और जो नहीं करता वह अनयास दुख में पड़ता है लेकिन इससे वक्ता को कोई हानि लाभ नहीं होता लेकिन हमारे जो मित्र लोग हैं जब वो कोई बात हमें कहते हैं तो वो परामर्श की कोटी में आता है सलाह की कोटी में आता है वो हमें समझाते हैं देखो भाई ऐसा करना ठीक नहीं है लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं करते वो आग्रह करते कि आप इसको ऐसा करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे आप ठीक रहेंगे और आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कष्ट होगा ये जो परामर्श है ये मित्रों के द्वारा आता है साथियों के द्वारा आता है हितचिंतकों के द्वारा आता है और जो बड़े होते हैं उनका आदेश है तो जो छोटे होते हैं उनकी ओर से जब कोई अपेक्षा होती है तो उसे प्रार्थना कहते हैं निवेदन कहते हैं याचना कहते हैं एक चीज दी जा रही है वो पुरस्कार हो सकता है वो पुण्य हो सकता है वो लाभ हो सकता है वो कृपा हो सकती है लेकिन वही वस्तु जब हम मांग रहे होते हैं तो मांगना जो है वो हमारी प्रार्थना है याचना है चाहना है निवेदन है तो ये हम जब अपनी ओर से करते हैं तो वो इस में आता है ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमेश्वर सबको समान रूप से आज्ञा भी दे रहा है और समान रूप से आशीर्वाद भी दे रहा है तो आज्ञा है वो ठीक है आशीर्वाद है आशीर्वाद में क्या अंतर है इसको हम समझने के लिए एक सामान्य प्रयोग समझ सकते हैं। जब देवताओं के द्वारा कोई चीज दी जाती है या दी जाती हुई बताई जाती है तो उसे वरदान कहते हैं, उसे आशीर्वाद नहीं कहते जब कोई बड़े हैं हमारे माता पिता आचार्य गुरु विद्वान अतिथि वो जब कोई बात कहते हैं तो वो जब कोई चीज देते हैं तो उसे आशीर्वाद कहते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो बुरा चाहता है वो गाली देता है शाप देता है तो ये सामान्य रूप से जो देने वाली प्रक्रिया है तो इसमें जो देवता लोग हैं परमेश्वर है वो वरदान देता है यदि हम उसकी कसौटी पर ठीक उतरते हैं उसके आदेश निर्देश का पालन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसमें से वरदान कहते हैं वरदान में और आशीर्वाद में अंतर है कि वरदान वर्द, वर, में वस्तु चाहते हुए दे दी जाती है और आशीर्वाद में वस्तु दी नहीं जाती वस्तु मिल जाए ऐसी इच्छा की जाती है इसलिए देवता लोग हैं वो तो वरदान देते हैं और जो मनुष्य हैं, वो आशीर्वाद देते हैं मनुष्य के पास देने को तो और कुछ है नहीं वस्तुएं तो उसके पास है नहीं तो वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है सुखी भव तुम सुखी हो जाओ पुत्र पौत्रों वाले हो जाओ ऐश्वर्य वाले हो जाओ तो ये जो हो जाओ ये जो इच्छा है ये जो इच्छा है ये आशीर्वाद का प्रतीक है। वैसे भी संस्कृत शब्द भी यही कह रहा है आशी कहते है इच्छा को और वाद कहते हैं कथन को अर्थात जब हम अपनी इच्छा को अपने शब्दों से प्रकट करते हैं तो वो जो अनुकूल इच्छा है कल्याण काम की कामना है दूसरे की उन्नति की सुख की अभिलाषा है वो आशीर्वाद की कोटी में आती है और जो देवता लोग हैं वो जो चीज आपके लिए चाहते हैं वो चाहते ही नहीं हैं वो आपको प्रस्तुत कर देते हैं दे देते हैं उपलब्ध करा देते हैं इसलिए यहाँ पर कहा गया कि परमेश्वर जो है आपको आज्ञा भी दे रहा है और आशीर्वाद भी दे रहा है वो चाहता है कि आप उसको जो प्राप्त कर सकते हैं उससे आप उसे प्राप्त कर लें आप प्राप्त करने के योग्य बन जाए समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव वो जो मंत्र है वो आज्ञा भी है और वो मंत्र आशीर्वाद भी है वो करने के लिए आदेश भी है और परमेश्वर की इच्छा भी है कि वो आपका भला कल्याण देखना चाहता है तो इसलिए यहां पर जो विशेष बात कही वो विशेष बात ये कही कि परमेश्वर कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहता है क्यों नहीं चाहता है क्योंकि आदमी बुरा अपने शत्रु का चाहता है। तो परमेश्वर किसका शत्रु है हम एक बार परमेश्वर को अपना माने या न माने परमेश्वर को अपना शत्रु माने या मित्र माने तो मनुष्य तो मनुष्य से प्रभावित हो जाता है यदि मैं किसी को शत्रु मानता हूँ तो वो भी मुझे शत्रु मान लेता है और मैं यदि किसी को मित्र मानता हूँ तो वो भी मुझे मित्र मान लेता है लेकिन परमेश्वर के साथ मेरी समानता नहीं है परमेश्वर अत्यंत बड़ा है विशाल है व्यापक है और मैं उसके सामने छोटा हूं तुच्छ हूं थोड़ा तो इसलिए मैं उससे बराबरी नहीं कर सकता मैं उससे द्वंद्व नहीं कर सकता मैं उससे अपनी तुलना नहीं कर सकता इसलिए मैं उससे केवल अपेक्षा कर सकता हूं इच्छा कर सकता हूं इसलिए मैं उसके से प्रार्थना करता हूं उससे मैं याचना करता हूं उससे मैं निवेदन करता हूं मैं उससे कृपा चाहता हूं मैं उससे दया चाहता हूं मैं उससे न्याय चाहता हूं इस दृष्टि से जब हम इसको विचार करते हैं तो परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता वो जो हम अपनी दृष्टि से ये समझते हैं कि हम भगवान का बुरा चाहें तब भी वो हमारा बुरा नहीं चाहता वो चाह भी नहीं सकता क्योंकि जैसे सामान्य एक माता पिता संसार में उनकी संतान उनके साथ बुरा भी करती है उनको दुख भी देती है उनके अनुकूल आचरण भी नहीं करती है तब भी वो अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते तो जो परमात्मा है परमेश्वर है सबका माता पिता आचार्य है वो अपनी संतान का बुरा कैसे चाह सकता है तो इसलिए जब भी आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं चलना चाहते हैं तो ऐसा चलने के लिए वो आपको आदेश भी देता है और आशीर्वाद भी देता है तो अच्छे काम को करने में परमेश्वर हमारे अंदर जो उत्साह दे रहा है वो उत्साह हमारे लिए आशीर्वाद है इसलिए मंत्र में कहा गया है समानम मंत्रम अभिमंत्र वह ओ Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti re di. Oh, shanti, shanti, sh.